जिज्ञासा ब्रह्म के विषय में श्रुति एक ओर तो कहती है कि वह अवांग मनस गोचर मन वाणी का अविषय है साथ ही उसे साक्षात अपरोक्ष भी कहती है इसे कैसे समझें समाधान ब्रह्म को हम मन वाणी बुद्धि इत्यादि किसी भी करण से जान नहीं सकते हैं परंतु आत्म रूप से तो उसका अनुभव होता ही है इसलिए श्रुति कहती है कि वह साक्षात अपरोक्ष है उसका साक्षात्कार कैसे होता है इसे इस दृष्टांत से समझने का प्रयास कीजिए जैसे सूर्य का प्रकाश गृहित करके चंद्रमा पृथ्वी को प्रकाशित करता है रात के समय सूर्य नहीं दिखता परंतु उसका प्रकाश चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर दिखाई देता है अमावस्या को जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक राशि पर हो जाते हैं उस समय सूर्य का जो प्रकाश चंद्रमा पर गिरता है उसका मुख्य परावर्तन होने के पश्चात पृथ्वी की ओर न होकर सूर्य की ओर हो जाती है चंद्रमा का यह परावर्तित प्रकाश सूर्य को प्रकाशित तो नहीं कर सकता लेकिन एक यह चमत्कार होता है कि वह प्रकाश सूर्य के प्रकाश से एकीभूत हो जाता है उसमें अपनी सूर्य रूपता की अनुभूति अपने आप उत्पन्न हो जाती है यह अनुभूति चंद्रमा के प्रयास के बिना ही होती है ठीक इसी प्रकार मन रूपी चंद्रमा आत्मारूपी सूर्य से प्रकाश को लेकर जगत को प्रकाशित कर रहा है मन में स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है यही एक प्रकाश ईश्वर में सर्वज्ञता सर्वशक्तिमत्ता लाता है और जीव में अल्पज्ञता अल्पशक्तिमत्ता जब हमारे जीवन में अमाव पर्व अमा पर्व आएगा अर्थात मन अंतर्मुख आत्माभिमुख होगा तब उस परावर्तित प्रकाश का मुख आत्मा की ओर हो जाएगा उस प्रकाश से आत्मा प्रकाशित तो नहीं होगा परंतु उस समय वह प्रकाश आत्म प्रकाश से एकीभूत हो जाएगा यही स्थिति साक्षात अपरवोक्ष है यहाँ आत्मा मन का विषय नहीं बनता है पर मन के साथ जो परिच्छिन अहमता थी वह बाधित हो जाती है अब यदि वह अहम फिर उदित होगा तो बाधित होकर ही होगा उससे ज्ञानी को आगे कोई समस्या नहीं रहेगी जिज्ञासा गीता में भगवान कहते हैं संपूर्ण प्राणी मुझमें ही स्थित है लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूँ क्या ऐसा होने पर भगवान की व्यापकता का खंडन नहीं होगा समाधान भगवान ने पहले कहा मत्साणी सर्वभूतानी सब प्राणी मुझमें हैं और आगे कहते हैं न चाहम दे स्वस्थित मैं किसी में नहीं हूँ यह बात समझने की है सभी चित्र दर्पण में है पर क्या दर्पण किसी चित्र में है कपड़े में सूत व्याप्त है पर वस्तुतः कपड़े में सूत है क्या यदि कोई कहे है तो सूत का कपड़े में प्रवेश कब होगा पहले कपड़ा बनेगा तभी सूत उसमें जाएगा पहले मकान बनेगा तभी उसमें आपका प्रवेश हो सकता है चतुश्लोकी भागवत में कहा है यथा महांति भूतानि भूतेषु उच्चावच्चे स्वु प्रविष्टान्य प्रविष्टाने तथा तेषु न तेषव श्रीमद्भागवत जैसे सूक्ष्म पंच महाभूत अपने कार्य शरीरादि स्थूल भूतों में प्रविष्ट है पर वास्तव में नहीं भी प्रविष्ट है क्योंकि सूक्ष्म भूत ही स्थूल भूतों के रूप में दिख रहे हैं तब स्थूल भूतों की उत्पत्ति ही कहाँ हुई जिनमें सूक्ष्म भूत प्रवेश करे सूत ही कपड़ा रूप में दिख रहा है तो कपड़े की उत्पत्ति ही कहाँ हुई जिसमें सूत प्रवेश कर सके इसी प्रकार परमात्मा ही सर्व भूतों के रूप में दिख रहा है तो भूतों की उत्पत्ति ही कहाँ हुई जिनमें परमात्मा प्रवेश करके स्थित हो जब सब कुछ परमात्मा ही हुआ भूत उत्पन्न ही नहीं हुए तो परमात्मा की व्यापकता के खंडन का प्रसंग ही नहीं आता ऐसी स्थिति में ऐसे स्थलों पर शब्दों में न उलझकर, उनके अभिप्राय को समझना चाहिए